और आज जैसे कि विशेष रूप से मन के ऊपर ही हमारी जो है बातचीत करने वाले हम लोग और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस मन के विषय को बहुत पीछे छोड़ दिए या उस पर काम करना छोड़ दिया है <laughs> तो अगर थोड़ा भी अगर हम मन के ऊपर काम कर ले अपने विचारों को अगर हम लोग सुंदर बना लें खूबसूरत बना लें जैसे घर को सजाना बहुत अच्छी तरह से करते हैं लाखों रुपए हम लोग खर्चा करते हैं लेकिन कभी मन को खर्चा करके या मन के लिए समय निकाल के अच्छे विचार नहीं करवाते तो आइए इस पर चिंतन करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है एक डॉक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है मन के साथ जुड़ा हुआ वो सारी बातें हम लोग आज सुनेंगे डॉक्टर समय तिवारी जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका सो धन्यवाद। जी, कैसे हैं आप मैं बहुत शानदार जी जी जी चलिए आपकी इस शानदारी को हम लोग हमारे श्रोताओं के साथ श्रोताओं तक पहुँचाते हैं <laughs> ताकि वो भी शानदार हो जाए आपको सुनकर तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आ, आपकी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में बताइए मैं जी जीट्री एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग मानसिक रोगियों को ठीक करते हैं और जितने भी फील्ड हैं मेडिसिन के दे डील विद फिजिकल हेल्थ बट वी आर द ओनली वंस डील विद मेंटल हेल्थ एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर कम्युनिटी में लोगों में इस बात थोड़ा भ्रम होता है कंफ्यूजन होता है की साइकैट्रिस्ट और साइकोलोजिस्ट दोनों में क्या फर्क है एक ही चीज है फर्क क्या है साइकोलॉजी जो होता है उसकी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं नहीं होती है आजकल जो लेटेस्ट काउंसिलिंग उसको हम लोग सीबीटी जी कोबरेटिवी बिल्कुल लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होता है डॉक्टर विदिकल बैकग्राउंड एमबीपीएस करता है फिर वो एम डी साइका करता है तो यहाँ पे जब दवाइयों के माध्यम से ही समस्या ठीक हो पाए वहाँ साइकैट्रिस्ट करता है, है। बातों से ठीक नहीं ठीक नहीं हो पाता सही बात है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया मुझे लगता है हमारे सभी श्रोता बंधु आज लखी हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक क्या है उसमें आप फ़र्क समझ गए होंगे साइकेट्रिक वो होते हैं जो मेडिसिन के द्वारा आपके मन की बातें या ब्रेन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको ठीक किया जाता है और साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपको बातों, बातों, बातों के माध्यम से आपसे काउंसिलिंग करके आपको ठीक करने की कोशिश करें दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें अगर दवाइयों से नहीं हो पाता तो वहाँ चेक कर लेना है अगर वहाँ से नहीं हो तो दवाइयों से आपको जाना चाहिए तो ये बहुत ही सुंदर बात आपको समझ में आ गया होगा और मैं चाहूँगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और कोई पेशेंट आता है तो हम उनको कैसे समझे कि ये साइकेट्रिक के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएगा या ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो ठीक होगा हुँ, हुँ, हु. आपके सवाल में दो तीन तरीके से दूंगा जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो जो मेंटल हेल्थ हो होती है दो तरीके की होती है एक होती है साइकोटिक एक होती न्यूरोटिक बस दो ही होती है न्यूरोटिक मेंटल हेल्थ होती है जहाँ पेशेंट को पता होता है रोक्षा, मुझे डिप्रेशन है हुँ, हुँ, हुँ, मुझे एंग्जाइटी है मुझे सुसाइडल थाट्स आ रहे है मुझे मेमरी इश्यूज हो हु� गई है मुझे जो है ओसीडी की समस्या है जहां मैं बार बार हाथ धोता हूं या धोती हूँ डॉक्टर साहब मेरी हेल्प करिए बिल्कुल ये न्यूरोटिक प्रॉब्लम है जहां पेशेंट को इनसाइट होता है पेशेंट को ये भली भांति पता होता है कि मेरे अंदर एक कोई मेंटल प्रॉब्लम है मुझे एक साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है ठीक है आई नीड हेल्प ये होती है न्यूरोटिक इलनेस दूसरी होती साइकोटिकलनेस जहाँ पेशेंट को समस्या होती है लाइकोफ्रीनिया लाइक मैनिया लेकिन पेशेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि उससे कोई समस्या है हम्म हम्म तो यहाँ पे हमें किसी जुगाड़ से उसको बहला फुसला के या उसको उनको समस्याओं उनकी उनको दवाइयाँ छुपा के देनी पड़ती है जिससे और ठीक हो जाए क्योंकि वो जब ये कोई व्यक्ति मान ही नहीं रहा कि उसको कोई समस्या है तो दवा क्यों खाएगा इसलिए दवा नहीं खाते एक तो ये हो गया तो जब अगर कोई साइकोटिक एलनेस है तो साइकोटिक इलनेस किसी भी काउंसलिंग से मेडिटेशन से ठीक नहीं हो सकती उसमें दवाई का ही उपयोग हो सकता है जी जी। लेकिन जो न्यूरोटिक इलनेस होती है वो अगर माइल्ड है माइल्ड टू मॉडरेट है तो वहाँ साइकोलॉजिस्ट का हम उपयोग में उसको ला सकते हैं उससे हेल्प ले सकते हैं लेकिन यही न्यूरोटिक इलनेस जब सिवियर हो जाती है तब दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है तो मोटे मोटे तौर पर अगर समस्या हल्की है तो हम किस तरह से काम होता है और कैसे साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट काम करता है ये आपने बताया और जहाँ पर पेशेंट को ये पता हो कि मुझे नीड हेल्प है जरूरत है तो ऐसे में हम साइकेट्रिक के पास जाए अगर नीड उसको पता है पता है, हाँ, तो है चाहिए। हाँ, लेकिन अगर उसकी माइल्ड लेवल प्रॉब्लम है बहुत समस्या नहीं है हाँ, हाँ, तब तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए हाँ, लेकिन अगर सीवियर प्रॉब्लम है सीवियर हाँ, तो में अंतर कैसे पता बिल्कुल हाँ, हाँ, अगर कोई भी डिप्रेशन है या एंगजाइटी है बट इट इज नॉट इंटरफेयरिंग इन योर डे टू डे लाइफ आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं ये जरूर है आपको स्लीप प्रॉब्लम्स है आप डल महसूस करते हैं आप एंशियस महसूस करते हैं बट समहा टू मैनेज ये टू डे रूटीन तो ये प्रॉब्लम माइल्ड माइल्ड लेकिन जहां पे डे टू डे इश्यूज आप टैकल नहीं कर पाते काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फैमिली इशूज को टैकल नहीं कर पा रहे प्रोफेशनल इश्यूज को टेकअप नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंगजाइटी तो वहां फिर दवाइयों का हेल्प पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम सीवियर हो चुकी है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही सुंदर आपने तरीके से माइल्ड टू मॉडरेट क्या है वो बताया और जहाँ पर सीवियर और जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक कहाँ कहाँ काम करते हैं वो भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा की एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप सबके लिए कहना चाहूँगा की जैसे लोग सीरियसली अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं जी जी जी अब आप देखेंगे आपकी जगह जगह हर चौराहे में चार जिम खुले हुए हैं। हम्म हम्म एवरीबडीज ज्वाइनिंग एंड गिविंग हाई फी फॉर फॉर लुकिंग गुड गुड बिल्कुल बिल्कुल। एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ लेकिन आपको शहर में दो चार मेडिटेशन सेंटर मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे तो जहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात होती है वहां पे हमारे पास आ, इतना तो हम उसके लिए कंसर्न है क्योंकि हमारा फिजिकेलिटी तो दिखती है लेकिन हमारी साइकोलॉजी नहीं दिखती तो जो दिखता नहीं है वो दिखता नहीं है <laughs> इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते और शरीर दिखता है इसलिए उसके ऊपर काम होता, होता है, है। तो हमको इस, मतलब बे बेसिक कैरियो मैसेज यह है कि हमें फिजिकल हेल्थ तो ठीक रखनी रखनी है मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना है उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत बढ़िया माध्यम है और ब्रह्मा कुमारी जो है मेडिटेशन सिखाने में बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया है जहाँ पर हम लोग फिजिकल हेल्थ के लिए जितना कॉन्शियस है उतना मेंटल हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस होना चाहिए और मेडिटेशन सेंटर्स पे हमें रेगुलर जाकर अपने मन को भी शांत और प्रेम से भरपूर करना चाहिए बहुत ही सुंदर मैसेज डॉक्टर साहब का रहा है और मुझे लगता है कि आज आपको एक बहुत बड़ा की मिल गया है जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो तो माइक्रो लेवल पे शुरू हो जाती है और बाद में फिर वो बेहद हो जाता है फिज़िकल हमको दिखने लगता है तो अगर पहले ही मन को अगर हम ठीक कर ले मेडिटेशन कर ले तो शायद हमें फ़िज़िकली प्रॉब्लम नहीं आएगा तो इस बात पे आप गौर कीजिए डॉक्टर साहब का भी शायद यही कहना है <laughs> एक बार आप सभी की तरफ से डॉक्टर जी का बहुत बहुत शुभकामनाएँ उनको मंगल कामनाएं है करते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए और इस तरह से ब्रह्माकुमारी जिस तरह से वो आए हैं कुछ नई चीज़ें लेकर जाएंगे और आप सभी के साथ जब लोगों के साथ डील करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका मेडिटेशन वाला जो भाग है वो आपको स्पर्श करेगा एक ट्रीटमेंट के साथ स्पिरिचुअल टच भी आप डॉक्टर आज जैसे ये पाएंगे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी खुशियां आपको सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम शांति थैंक यू get th जागी है मानवता बड़ भागी है लगन जो दिल में लागी है सफलता दर